देवी भागवत छठा स्क वशिष्ठ जी के मैत्रा वर्मी नाम का कारण और निमि के नेत्रपल को को की कथा राजा ने कहा यज्ञ के बहुत से अन्य मुनियों को भी निमंत्रित कर चुका हूँ यज्ञ की सारी वस्तुएं भी जुट गई हैं। फिर इतने लंबे समय तक मैं कैसे उन्हें संभाले रखूंगा गुरुदेव आप इस इक्श्वाकु वंश के नित्य आचार्य हैं वेदों का कोई भी अंश आपसे अविदित नहीं है आप क्यों इस समय मेरा कार्य न कराकर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं? ऐसा काम करना तो आपके लिए नहीं देता राजा का मन बिल्कुल उदास हो गया तत्पश्चात उन्होंने गौतम मुनि को अपना आचार्य बनाया और हिमालय पर्वत के सन्निकट समुद्र के किनारे जाकर वे यज्ञ में दीक्षित हो गए राजन महाराज निमि ने उस यज्ञ में ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणाएं बांटी उन्होंने बहुत सा धन और गौ देकर ऋतविजों की पूजा की राजा सभी बड़े प्रसन्न थे इधर 500 वर्षों की अवधि वाला इंद्र का यज्ञ जब समाप्त हो गया तब वशिष्ठ जी राजा निमि का यज्ञ देखने के विचार से वहां आए राजा से भेंट कर लूँ जो सोचकर कुछ देर तक वे वहाँ रुके रहे उस समय राजा निमी सोए हुए थे उन्हें गहरी नींद आ गई थी नौकरों ने राजा को जगाया नहीं जिससे वे मुनि के पास नहीं आ सके इससे वशिष्ठ जी ने सोचा कि राजा मेरा अपमान कर रहा है अतः उनके मन में क्रोध उत्पन्न हो गया निमिका सेवा में उपस्थित न होना ही मुनि के रोष का कारण बन गया था क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने राजा को श्राप दे दिया कहा तुमने मुझ जैसे अपने गुरु को छोड़कर दूसरे को गुरु बना लिया राजन यो मेरा अपमान करके तुम यज्ञ में दीक्षित हो गए हो अरे मुर्ख, मेरे मना करने पर भी तुम रुक न सके अतः आज से तुम विदय हो जाओगे राजन, तुम्हारा यह हो जाए। हो जाओ। कहते हैं राजन मुनि का यह शाप सुनकर सेवकों ने तुरंत महाराज ने को जगाया और वशिष्ठ जी बड़े कुपित हो गए हैं इसकी सूचना उन्हें दी राजा के अंतकरण में कोई दुर्भावना नहीं थी वे तुरंत क्रोध में भरे हुए मुनि के पास आ गए उन्होंने मीठे शब्दों में युक्तिपूर्वक सार गर्भित बातें आरंभ की कहा धर्म के पुण्य ज्ञाता गुरुदेव मेरा कोई अपराध नहीं है मैं आपका यजमान हूँ मेरे बार बार प्रार्थना करने पर भी आपने मुझे ठुकरा दिया और लोभ में पड़कर आप अन्यत्र चले गए जिजवर ऐसा निंदित कर्म करने पर भी आपके मन में संकोच नहीं हुआ वे ब्राह्मण को तो सदा संतुष्ट रहना चाहिए इस धार्मिक सिद्धांत को आप भली जानते हैं आप साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वेद और वेदांग का सर्वोत्कृष्ट ज्ञान आपको प्राप्त है ब्राह्मण के धर्म की गति बड़ी गहन है इसे समझना अत्यंत कठिन कार्य है आप इस सूक्ष्म धर्म को न समझने के कारण ही मुझे अपना अपराधी जानकर व्यर्थ साफ दे रहे हैं विद्वान पुरुषों को चाहिए कि क्रोध को सदा के लिए त्याग दे क्योंकि वह चाण्डाल से भी बढ़कर अस्पृश्य है इस क्रोध का ही परिणाम है कि आपने अकारण मुझे श्राप दे दिया अतः मैं भी आपको यह श्राप दे रहा हूँ कि आपका भी यह क्रोध भाजन शरीर शीघ्र नष्ट हो जाए इस प्रकार मुनिवर वशिष्ठ और राजा निमि दोनों परस्पर साप के भागी बन गए साप लग जाने पर उन दोनों के चित्त चिंतित हो उठे वशिष्ठ जी के मन में बड़ी खलबड़ी मच गई अतः वे ब्रह्मा जी के चरण में गए और राजा ने जो कठिन साप दे दिया था वह उनसे प्रार्थनापूर्वक कह सुनाया